श्री श्रीपुर गुणानंदतीफुनृतवी विदुषालाताक मोक्षचिंता प्रवृतिमरतामसा कि बोधधारा प्रतिपद मधुना विघटित निखिलास्कार स्वच्छंद प्रतिपुनादर्णमृद पूर्णा पूर्ण गच है पूर्णस्थ पूवा शिक्षित है ओ शांति शांति शांति मूढ़ चित्त में जिसमें आलस हो प्रमाद हो उसमें उप, उपनिषद का अर्थ गृहित नहीं होता और विक्षिप्त चित्त तो में भी नहीं आप रात भर के जगे हों या मन अलसाया हुआ हो तो ये आदस्य शब्द है ना संस्कृत का आदस्य इसकी विस्पत्ति ये है कि आपको अपना काम करने में जब स्वाद नहीं आता है तो आपका नाम अरस हो जाता है वो अरस रस नहीं आया तो अर तो और र और ल का अभिज मानते हैं आलंकारिक इसलिए अरस का अलस हो जाता है और अलसस्य भावक आलस्य होंगे मनुष्य का जो भाव है जिसको कहीं मजा न आता हो उसको आलस्य कहते हैं जब आपको आलस्य होगा या प्रमाद होगा सावधानी से बात नहीं सुनेंगे तो उपनिषद का अर्थ समझ में नहीं आ रहे और यदि मन में विक्षेप होगा दूकान मकान व्यापार परिवार इनकी चिंता में मग्न होंगे तब भी विक्षेप दिशा में भी उसमें सच्चा समझ में नहीं आता है विक्षेप का अर्थ है कि आप बैठे हुए हैं कहीं और अपने मन को आपने बहुत दूर विपरीत दिशा में फेंक दिया है विविध दिशा में मन के क्षेपण का नाम विक्षेप है आपका मन ये हाव हाव हाँ भटक रहा है कहीं नहीं लग रहा है तो दोनों दशा में उपनिषद का अर्थ ग्रहण नहीं होता इसलिए प्रारंभ में शांति पाठ करते हैं शांति पाठ का अर्थ होता है आपके मन से आलस ये भाग जाए आपका प्रमाद दूर हो जाए आपका विक्षिप्त मन सिमटकर आपके हृदय में आ जाए आप सावधान होकर करें जिसके लिए शांति प्राप्त करें तो पहले वेद की बात करते हैं वेद उपनिषद फिर इस आवाज से होने दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो वेद के समान ज्ञान का स्वरूप स्वीकार करता हो आप किसी मजहब से तुलना मत कीजिए जितने मजहब हैं, उनका जो ग्रंथ होता है उनकी जो पुस्तक होते हैं, वो किसी समय में और भूगोल के किसी हिस्से में और किसी आचार्य के द्वारा प्रगट होती है और अपने अनुजाइयों के लिए होती है और जिस दिन वो प्रगट होती है उसके पहले वो नहीं होती है वेद के संबंध में वेद का ये कहना है कि ज्ञान जो होता है ज्ञान वो हमेशा रहता है यहां तक कि ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसके पहले भी ज्ञान था ईश्वर में ज्ञान न होता तो उस सृष्टि कैसे बनाता ईश्वर में ज्ञान न होता तो ईश्वर ही अज्ञानी होता इसलिए जिस ज्ञान के कारण ईश्वर ईश्वर बना हुआ है और जिस ज्ञान से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है ज्ञान का वो स्वरूप न कभी पैदा हुआ है न कभी नष्ट होता है न वो भूगोल के किसी हिस्से में पैदा हुआ है न इतिहास का बालक है और न किसी एक आचार्य को उसने पात्र बनाया है ये जितने मजहब होते हैं वो एक आदमी के विश्वास पर पैदा होते हैं परंतु हमारा जो वेद धर्म है ये व्यक्तिगत विश्वास नहीं है और एक व्यक्ति के अनुयायियों के लिए नहीं है ये संपूर्ण विश्व के लिए मानव मात्र के लिए नहीं मानव मात्र के लिए नहीं प्राणी मात्र के लिए करो विश्व मार्यम संपूर्ण विश्व को उत्तम आचरण में स्थापन करने के लिए उत्तम ज्ञान देने के लिए हर समय हर जगह हर जाति को और हर वस्तु का ज्ञान देने के लिए ये वेद भगवान प्रकट हुए हैं वाचा आचार्य रूप ने उस वेद के दो हिस्से हैं एक धर्म का प्रतिपादक और एक तत्व का प्रतिपादक हाथ कैसे धोना ये सिखाने के लिए एक विषय है भोजन कैसे करना कैसे बैठना कैसे उठना ये धर्म की शिक्षा है आचार की शिक्षा आचार की शिक्षा के लिए वेद का एक अंश और मिट्टी क्या वस्तु है जल क्या वस्तु है अन्य क्या वस्तु है जगत का मूल उपादान मसाला क्या वस्तु है ये शिक्षा देने के लिए दूसरा अंश है और दोनों प्रमाण हैं। इस तरह वेद के बारे में तीन बात कही जाएगी आचार मीमांसा तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसा तीन विभाग हो तो प्रमाण तो दोनों भाग है अपने अपने विषय में है धर्म में प्रमाण मंत्र संहिता है और तत्व में प्रमाण उपनिषद है प्रमाण दोनों है तो तत्वज्ञान धर्मज्ञान और दोनों में प्रमाण इन तीनों को लेकर के वेद बनता है मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम से अच्छा जी अब उपनिषद की बात करते हैं थोड़े थोड़े है। क्योंकि पांच दिन के समय का भी उनको जान है न तो उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो ये है उपमाने परमात्मा के पास और नहीं माने ले जाकर अविद्या का नाश कर दे, उसका नाम होता है उपनिषद उपनीय साम ब्रह्मा पास्त्या तज तस्मापनिष्त्मता सुरेश्वराचार्य ने वार्षिक में ये बात कही कि ये अपने आत्मा को परमात्मा के बिल्कुल पास पहुंचा देती है और पहुंचा करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य को नष्ट कर देती है इसलिए इसका नाम उपनिषद है उपनिषद उपनिषद क्यों है आत्मा को परमात्मा से मिलाती है इसलिए अविद्या को नष्ट करती है इसलिए लिए सदगति देती है अविद्या का विशीरण करती है और विशीरण हो जाती है अविद्या और परमात्मा के पास पहुंचने योग्य बनाते है। और जो संसार के बंधन हैं, उनको अवसन्न करती है इसलिए इससे है, इससे उपनिषद शब्द बनता है उपनिषदों में भी दो तरह के उपनिषद हैं, एक मूल संहिता में आई हुई उपनिषद और एक ब्राह्मण आरणक में आई हुई उपनिषद तो ईसावाद के उपनिषद जो है ये जजुर्वेद संहिता में काणों में भी और कई में भी शुक्ल में भी और कृष्ण में भी दोनों संहिताओं में ईसावाद के उपनिषद है तो ये ब्राह्मण आरणक की उपनिषद नहीं है मूल मंत्र भाग की उपनिषद है थोड़ा सा इसका विवरण सुनाना आवश्यक होता है जो प्रारंभ करते हैं तो ये जब मंत्र संहिता की है तो कर्मकांड के अंतर्गत होना चाहिए तत्वज्ञान के अंतर्गत नहीं होना चाहिए इस संता का समाधान ये होता है कि वेद में जितने मंत्र हैं उनका कर्म में विनियोग है इस मंत्र से ये काम करना इस मंत्र से ये काम करना इस मंत्र से ये काम करना लेकिन तीसरा बात से उपनिषद माने जजुर्वेद संहिता का ये चालीसवा अध्याय किसी कर्म में विनियुक्त नहीं है किसी भी श्रौक संहिता में कल्प संहिता में कल्प सूत्र में धर्म सूत्र में ग्रिज सूत्र में इन मंत्रों को किसी काम में नहीं लगाया है तो ये कर्मादेश के लिए ये मंत्र नहीं है तत्व ज्ञान के लिए ये मंत्र हैं। मिस्त्री लोग दूसरा काम करते हैं मिस्त्रियों का काम दूसरा है वो हसौड़ा चलाते हैं और लोहा क्या है कहां से निकलता है कैसे बनता है वो विद्या दूसरी है लोहा की पहचान दूसरी है कि किस क्वालिटी का है पहचानने की विद्या दूसरी और उसके द्वारा मशीन बनाने की विद्या दूसरी तो धर्म विद्या जो है वो निर्माण की विद्या है और उपनिषद विद्या जो है ये प्रमाण की ये समझ समझ के लिए ये विद्या है और करने के लिए कर्म विद्या है अब उपनिषद की बात आपको सब से उपनिषद की सुनाते हैं तो इसकी कुंजी है इसका जो शांति पाठ है जैसे आजकल विद्यार्थी लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं ना तो उस किताब की कुंजी छपती है तो बहुत लोग कुंजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन मूल किताब पढ़ते ही नहीं है ऐसे लोग भी होते हैं तो ईसावाद से उपनिषद समझने की कुंजी है ओम पूर्ण मदह पूर्ण मृदम इस मंत्र को आप पकड़ लें ये भी यजुर्वेद का ही मंत्र है बृहदारण्य उपनिषद में दिए तो इस पूंजी को आप पकड़ लें तो ईसावाद से अपना अर्थ आपको दे जैसे आपको किसी बड़े व्यापारी से धन लेना हो तो आप पहले उसके सील स्वभाव को समझिए है ना? वो कैसे प्रसन्न होता है वो कैसे युक्ति बताता है न उसको कैसे खोज कर उसको उसके स्वभाव को कैसे पकड़ लें ऐसे आप यदि उपरीपद से कुछ अर्थ चाहते हैं अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं उसका तो पहले उपनिषद से शील स्वभाव को समझने के लिए एक कुंजी है पूर्णम अदहा वह पूर्ण है पूर्णम ईदाम अदहा इलाम में तो भेद है परंतु पूर्ण में भेद नहीं है पूर्ण तो पूर्ण ही है पूर्णात् पूर्णम उद्य थे क्योंकि पूर्ण से पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है पूर्ण सिर्णमादाय कारण की पूर्णता को लेकर पूर्ण सिर्णमादाय कारण की पूर्णता को लेकर फिर अंत में पूर्ण ही रह जाता है पहले होना और पीछे होना कारण होना और कार्य होना ये तो आता जाता रहता है और पूर्णता ज्यो की क्यों स्वाभाविक रहती है ये पूर्णता का निरूपण भी मजहबी किताबों में नहीं होता है उसमें एक एक स्वब होगा तो एक कुप्र होगा एक विहिष्ट होगा एक भोजक होगा एक नरक होगा एक स्वर्ग होगा नरक स्वर्ग का वर्णन दूसरी चीज है और नरक स्वर्ग दोनों में जो एक चीज है वो बिल्कुल दूसरी है वो न धर्म का फल है न अधर्म का फल है अन्यत्र धर्मार्थ अन्यत्र अन्यत्र कृताकृतार्थ शुरू की कहती है वो धर्म से परे है वो अधर्म से परे है वो कृत से परे है अकृत से परे है दूर मतो विदितात अविदितात अधि, वो जाने हुए से भी दूर है और न जाने हुए से भी दूर है ऐसे तत्व का जो निरूपण है वो उपनिषदों में होता है अच्छा जी अब मंत्र की व्याख्या कर रहे थे ओसावासम सर्वम जगत् जगतिया जगत तेन त्रियन भुंजी था मां गृभ कस धनम मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं मंत्र पदार्थ के हमते हैं चार पुरुषार्थ क्या है एक तो मनुष्य संसार की ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनके संग्रह से अपने में बड़प्पन का अनुभव होता है उनको अर्थ कहते हैं अर्थ अर्थ कहते हैं जिसको हम लोग चाहते हैं संस्कृत में पुरुषार्थ माने परिश्रम नहीं संस्कृत में पुरुषार्थ माने पुरुष अर्थ थे हम क्या चाहते हैं तो हम चार चीज चाहते हैं व्यवस्था कर दे एक तो चाहते हैं संसार की वस्तुओं को उनका नाम होता है अर्थ और दूसरा चाहते हैं भोग को भोग करने के समय सुख फैलता है और अर्थ अर्थ मिलने पर सुख मिलने मात्र से सुख दो देता है और भोग भोगने से सुख देता है तीसरी वस्तु हमें चाहना चाहिए चाहते हैं कि नहीं तो, तो भगवान जाने उसका नाम है धर्म तो वो धर्म क्या करता है व्यवस्था करता है आप इतना अर्थ मत संग्रह कीजिए कि आपको अजीर्ण हो जाए अपच पेट में खाना पचाने भर ही होना चाहिए जो पचाने की शक्ति न हो वो अगर पेट में डाल दोगे तो कभी न कभी आज नहीं कल उससे रोग की उत्पत्ति होगी ऐसे ही ये संसार की जो वस्तुएं हैं अधिक संग्रह करने पर अभिमान उत्पन्न करते हैं और अभिमान उत्पन्न जहां होता है वो अभिमान के बोझ से मनुष्य नीचे जाता है अभिमान एक बोझ है और जहां बोझ हो जाएगा वहां नीचे की ओर मनुष्य जाएगा भोग मनोराग्य में ही सुख देता है वो और मिलने पर भी सुख देता है हम ये भोगेंगे ये भोगेंगे ये भोगेंगे अगर मनोराज्य करो और भोग तो अधिक भोग करने से न केवल दूसरे से बल्कि अपने अपनी भी हिंसा होती है अपना स्वास्थ्य भी खराब होता है और अपनी इंद्रियों की आदत बिगड़ती है अपना मन बिगड़ जाता है इसलिए भोग संबंधी जो मनोराज्य है वो भी दुखदायी है और अधिक भोग भी दुखदायी है वो भी व्यवस्थित होना चाहिए तो अर्थ रहता है बाहर बाहर की वस्तुओं का नाम है अर्थ और मन में जो सुख देता है उसका नाम है भोग और दोनों को नियंत्रण करने के लिए काबू में रखने के लिए जो धारण शक्ति है वो रहती है बुद्धि में विज्ञानम यज्ञम तनुते ये उपनिषद है उपनिषद का कहना है कि आप में रोकने की शक्ति होनी चाहिए हमको तो एक महात्मा ने बचपन में बताया था कि हाथ वहीं तक डालना चाहिए जहाँ से खींच लेने की अपने में शक्ति होए हाथ खींचो मंत्र बताया उन्होंने हाथ की जो ये संस्कृत का मंत्र नहीं है वेद का मंत्र नहीं है आ, लेकिन सभागत का मंत्र है तथागत ने ये मंत्र बताया कि हाथ खींचो जहाँ हाथ डालकर निकाल न सको वहाँ अपना हाथ कभी डाल नहीं हाथ हमेशा अपने काबू में होना चाहिए तो धन के संग्रह में भी और भोग में भी नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए अपने काबू से बाहर ना हो ये नियंत्रण कहाँ रहता है कि तो ये बुद्धि में रहता है तो बुद्धि में स्थित जो धारण शक्ति है उसको धर्म कहते हैं धारणा धर्म योग्यता वच्छिन्ना धर्मिना शक्ति धर्म धर्म में जो योग्यता से उसके विशेष को स्थापित करने वाली शक्ति है उसका नाम धर्म है वृक्ष में भी धर्म होता है लता में भी धर्म होता है वो पक्षी में भी धर्म होता है पशु में भी धर्म होता है और इनके समय से संतान उत्पन्न होते हैं इनके समय से फूल लगता है समय से फल लगता है और प्रकृति में भी धर्म होता है सूर्य का धर्म चंद्रमा का धर्म अलग अग्नि का धर्म जल का धर्म ऐसे बोलते हैं संस्कृत भाषा में पदार्थगत जो विशेषता है उसको धर्म बोलते हैं वैशेषिक दर्शन में उसी का नाम धर्म है इसीलिए पदार्थों का जब साधर्म वही धर्म से विवेचन होता है ये बात कहीं नहीं है सृष्टि में दुनिया के दूसरे किसी मजाब में नहीं है और मैं बड़े प्रामाणिक रूप से ये बात कहता हूँ बोला तो जो धर्म है धर्म की शक्ति है ये मनुष्य को व्यवस्थित करती है अब इसके पर तो बुद्ध बाहर अर्थ है मन में भोग है बुद्धि में धर्म है देखो अंतरंग होता गया और आत्मा में मोक्ष है मोक्ष की स्थिति अपने आत्मा में होती है और वो स्वतः सिद्ध है केवल अज्ञान की निवृत्ति मात्र से उसकी उपलब्धि होती है अब आपको ईशावास उपनिषद में चार पुरुषार्थों का वर्णन प्रारंभ में ही किया गया है ईसावास्य मिदम सरब ये मोक्ष पुरुषार्थ है त्यी था ये भोग पुरुषा मा कस्य कस्यन ये अर्थ पुरुषार्थ है और कुरेह कर्माणी जि जीवीषेत ये धर्म पुरुषार्थ है तो इस से उपनिषद इस ईसावास्य से का बाद में सुन इस वेद के पहले उपनिषद में पहले उपनिषद में जीवन के लिए चार उपयोगी तत्वों का वर्णन है शक्ति का नाम पुरुषार्थ नहीं है वो ये विचार है शास्त्र में तो हम बड़े बलवान हो जाएं ये भी एक पुरुषार्थ है बोले नहीं बल पुरुषार्थ की सिद्धि में साधन है आप बलवान होंगे आत्मबल होगा आप में मनोबल होगा इंद्रिय बल होगा सैन्य बल होगा हो तो आप अर्थ कमा धन कमा सकेंगे आप भोग कर सकेंगे आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे इसलिए बलवान होना स्वयं में पुरुषार्थ नहीं है बलवान होना और पुरुषार्थों की प्राप्ति में हेतु है बोले अच्छा सिद्धि जो है वो पुरुषार्थ है हमको आसमान में उड़ना आ जाए दूसरे के मन की बात समझने लग जाए दूर का देख लें दूर का सुन लें छोटे हो जाए बड़े हो जाए बोले ये पुरुषार्थ नहीं है ये जो सिद्धियां हैं ये तो वैभव का प्रदर्शन है वो जैसे हमारे आचार्य लोग होते हैं ना शस्त्र लगा के कमर लगा के चांदी सोने के सिंहासन पर बैठ के वैभव का प्रदर्शन करते हैं इसलिए करते हैं की गरीब लोगों के मन में ये बात आवे की देखो इनके पास कुछ नहीं था घर से त्यागी होकर निकले थे एक कानी कौड़ी जी अपने घर से नहीं लाए थे जमीन का एक टुकड़ा भी इनके पास नहीं था लेकिन घर से बिल्कुल खाली हाथ निकले कई केटों के बारे में सुनने में आता है कि जब राजस्थान से निकले तो लोटा चोरी ले निकले पांच रूपया लेके निकले ऐसा कईयों के बारे में हमने सुना आहा। लेकिन देखो उन्हें वो सिद्धि मिली अर्थ की सिद्धि अर्थ में सिद्ध होते हैं वो एक हमारा ये भी कहना है कि जो अर्थ में सिद्ध है उसको भोग सिद्ध के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो अर्थ सिद्ध है वो तो अर्थ को सिद्ध करने में ही स्वयं इतना धर्मात्मा हो जाता है इतना नियंत्रित होना पड़ता है कि धर्म उसके जीवन में स्वयं प्रवेश करता है परंतु यदि वो अभिचारी होगा मूर्ख होगा जो तो जड़ होगा तो दूसरा तो ये जो वैभव प्रदर्शन है वो गरीबों को तो संतोष देने के लिए है आ, कि देखो इनके पास कुछ नहीं था ऐसे हो गए तो हम इनके पास चलेंगे इनकी बात मानेंगे आ, तो हमारे पास भी वैभव आ सकता है इनको जुप्ती मालूम है आ, आ। और धनी लोगों को भी संतोष होना चाहिए अभिमान नहीं करना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं है हा उनकी ये दशा ये साधु महात्मा जो होते हैं वो दो ओर से रक्षा करते हैं वो। एक तो लोगों के मन में कृष्णा अधिक उत्पन्न होने से रोकते हैं कृष्णा में कोई सुख नहीं है और एक और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनको संतोष की शिक्षा देते हैं तो यदि संसार में त्यागी विरक्त महात्मा नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष को रोकने वाली कोई वस्तु सृष्टि में नहीं रह जाएगी गरीब और ध्वनि का संघर्ष हो जाएगा और बीच में साधु रहेगा तो गरीब की तृष्णा मिटावेगा संघर्ष करने से रोकेगा और संपन्न को संतोष देगा त्याग करने की शिक्षा देगा वितरण की प्रणाली सिखावेगा इसलिए साधु महात्मा का सृष्टि बड़ा भारी उपयोग है यदि वैभवशाली लोग उनका सत्कार नहीं करेंगे तो उसका परिणाम वर्ग संघर्ष के सिवाय और कुछ नहीं है दुनिया लड़ेगी और दूसरी बात आपकी ओरते हैं तो दूसरी बात क्या है अपने तो चित्त का राज से रहित होना ये बड़ी संपदा है ये छोटी संपदा नहीं है किसी के प्रति पक्षपात न हो किसी के प्रति द्वेष न हो अपने हृदय में समता हो तो इससे बढ़कर करके हृदय की और कोई स्थिति नहीं हो सकते हृदय शब्द का अर्थ परमात्मा होता है हृदय तो। माने रिदी, रिदी, आयते आयते, हृदि अयते हृदय ब्रह्म हृदय माने ब्रह्म ब्रह्म कहाँ है परमात्मा कहा है आपका हृदय है आपके दैल में परमात्मा है ईसावास्य मृदम सर्वम यम जगत तो पहले धन से शुरू करते हैं वही से लोग ज्यादा होंगे यहाँ तो मा गृह कश्य सिद्धनम ये अर्थ है। अर्थ माने संस्कृत भाषा में एक दूसरा भी होता है तो एक अर्थ कहते इस अर्थ जिसको हम चाहते हैं और दूसरा अर्थ होता है ईयती इस अर्थ स्थल प्रत्यय हो गया अरी धातु से स्थल प्रत्यय हो गए शब्द बना अर्थ यह अर्थाग तो देखो अर्थ के संबंध में व्यवस्था पहले मंत्र में हो हम टीका टिप्पणी की बात नहीं कर रहे हैं अभी वो बात न करते कश्य स्वी धनम माँ वृधा किसी दूसरे के हक हाँ का जो धन है उसकी लालच मत करो अपने हक हाँ का धन लो दूसरे के हक हाँ का नहीं दूसरे के हक हाँ का धन ले लेना एक तरह से जबरदस्ती या चुपके दूसरे का जेब काटना है जो धन दूसरे के हक हाँ का है आप चाहे छीन के लो और चाहे चुप के लो और दूसरे के देश तो कटि कटि तो वेद भगवान का पहला उपदेश यह है कि आप धन के बारे में सावधान बनिए किसी दूसरे का हक आप न छूने वृद्धा ललचाइए मत मतलब उसके लिए हो ये ग्रुध शब्द है संस्कृत में गीत चिड़िया के लिए जो मानसभोजी होता है ग्रुध है वो इसी ग्रुध धातु से बना है आ, इससे गर्धा शब्द बनता है गर्भा हम समझते हैं कि इसी में से हरे का लोक होते गर्दा शब्द बना होगा गर्भा शब्द जो है ना वो गर्भा गर्धा का गर्भा का जिसके हृदय में और गर्भा वैसे गर्दम शब्द संस्कृत का है उसका अर्थ होता है गर्दे न भाती जो धरती की धूल है मिट्टी है वो अपने शरीर पर लपेट के जो मजा मांगता है उसका नाम गदम है एक बात और सुना देते हैं ये गदहा शब्द जो है ना संस्कृत में इसका वैद्य होता है तो, गदम रोगम हंसी इसी गदहा गदम रोगम हंसी इसी गदहा तो वो तो वैद्य के अर्थ में है और गर्द जो है वो गधे के लिए है और जिसके हृदय में तृष्णा बहुत ज्यादा है उसको वृद्ध बोलते हैं गृद गीद है महाराज गीद है दृष्टियों पास ऊँचे उड़ रहा है पर दृष्टि उसकी मांस के टुकड़े पर पड़ती है और वहीं आके उतरता है तो माँ गृधा कस्य धनम किसी दूसरे के हक का जो धन है उसके लिए लालच मत करो ये धन के संबंध में उपदेश है वेद का इसको उपदेश नहीं कहते हैं आदेश कहते हैं बोला तो ये वेद का आदेश है ये करो और ये मत करो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने से अनुशासन भंग होता है और अनुशासन भंग करने से आपकी वासना तृष्णा और बढ़ती है और गलत काम करके फंस जा रहे हैं मैं सुना था दिल्ली में कोई बड़े भारी राजा थे उन्होंने देखा रात के समय आधी रात को बारह बजे एक बजे उनके खजाने में रोशनी हो रही थी वो तो उन्होंने कहा कि तो बाबा ये रात को हमारे खजाने में रोशनी क्यों जल रही है और होटल के खुद देखेंगे स्वयं जांच करेंगे वो वहां गए देख, वहाँ देखा तो उनका जो कोषाध्यक्ष था सुजांत जी वो कुछ हिसाब किताब कर रहा था बोले भाई बारह एक बजे रात की इच्छा कर रहे हो बोले महाराज जिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है उसकी जाँच कर रहा हूँ ठीक करने के लिए बोले कल कर लेना आज क्या जल्दी है बोले नहीं महाराज आज ही हो जाना चाहिए रात रात में अभी हो जाना चाहिए तो बोले कितना खो गया है अपना कि तुमको इतनी फिक्र है वो तो बोले खोया नहीं है महाराज खोया होता तो क्या चिंता होती अपना किसी दूसरे को मिलता उसका भला होता चिंता तो इस बात की है कि किसी दूसरे का हाथ, किसी दूसरे का हिस्सा हमारे खजाने में आ गया है मिल गया तो जब तक उस गरीब की आ, आ, हमारे राज्य पर न पड़े हमारे शासन पर न पड़े, उसके पहले हम उसको हिसाब किताब करके और अपने हिसाब से अलग कर देते हैं महाराज दूसरे का हिस्सा आता है आ, तो वो आग का काम देता है माँ दृढ़ कश्य किसी का भी धन ग्रहण मत करो ये जो तीसरी बात है उसको मैंने पहले कह दिया अब इसमें देखो एक व्यवस्था की बात देखो सब आदमी एक ही तरह के नहीं होते हैं। कि उनको सिर्फ दूसरे का हिस्सा लेने से रोका जाए संसार में गृहस्थ भी होते हैं त्यागी भी होते हैं संग्रही भी होते हैं त्यागी भी होते हैं ये ये वैदिक धर्म की विशेषता है कि ये केवल एक तरह के मनुष्य के लिए नहीं होता हो सब तरह के मनुष्य के लिए होता है तो बोले अच्छा गृहस्थ के लिए तो ये है कि आप दूसरे का हक हाँ, दूसरे का हिस्सा हाँ। ललचाई नजर से मत देखिए माँ गृधा कार ललचाई नजर से मत देखिए कब बोले ये त्यागियों के लिए इसका क्या होगा आप देखो इसी में माँ गृधा कश्यप धनम धनम कश्यप ये धन किसका है इसलिए इसकी प्रश्न हट है अब देखो वैराग्य की बात आ गई पहले कर्तव्य की बात थी और ये दूसरी बैराग्य की बात है माग भश्य से धनम धनम कश्यस्व धन किसका है आप जानते हैं धन हमारा है ये आपका मन है धन का मन ये नहीं है कि वो आपका है धनी लोग इससे विचार करें, आपका सोना, रहा इस है ना? नोना चाहती जी ही मोती हमने ऐसा सुना है वो पहले की बात है ब्रिटिश समय की बात है कि किसी किसी के घर में हीरे मोती इस तरह रखे हुए होते थे जैसे हम किसानों के घर में चने की ढेर गेहूं की ढेर होती है इस तरह उनके घर में हीरा मोती रखा हुआ होता था मैंने एक से पूछा कि अब तुम अपने इतने हीरे मोतियों की रक्षा कैसे करते हो और मैंने कहा कि महाराज जितना डिक्लेयर कर दिया है उसमें से एक एक हीरा हर साल बेचते हैं और संपदा टैक्स चुकाते जाते हैं जितने दिन तक चलेगा चलाएंगे ऐसे बताया हो वो हीरा तो पहचानता नहीं चोर ले जाए तो उसके पास चला जाए लुतेरा ले जाए तो उसके पास चला जाए दुश्मन ले जाए तो उसके पास चला जाए हम इस दुकान के हैं कि उस दुकान के हैं, वो तो तुम्हें पहचानता तक नहीं कि तुम उसके मालिक हो और तुम उसको मानते हो अपना हरे भगवान एकांगी प्रेम जैसे चातक का प्रेम स्वाति की गूंज से होता है गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत वर्णन किया है चकोर का चंद्रमा से होता है मछली का प्रेम जैसे पानी से होता है वैसे मनुष्य ने अपना प्रेम इन जड़ पशुओं को दे दिया है जो उसके प्रेम का आदर नहीं करता आदर नहीं करता उसको अपना प्रेम दे दिया है तो बैराग लोग इस बात को ऐसे सोचते हैं धनम कृत ये धन किसका है अतएव माँ वृद्धा मानिए तुम्हारा नहीं है बाबू क्योंकि तुम तो उसको अपना मानते हो वो तुमको अपना नहीं मानता इसलिए ये आधी जो मान्यता है ये काम नहीं देगी वो सरक जाएगा वो तो सरक जाएगा इसलिए माँ गृधा कश्यस्व धनम की दो व्यवस्था हुई घर गृहस्थ कैसा रहे धर्म के अनुसार संग्रह करे धर्म के विरुद्ध संग्रह न करे अन्यायोपार्जित द्रव्य जब निकलने लगता है एक आदमी हो एक आदमी चिल्लाने लगा ये देखो आ, हमारा खाता लिए जा रहे हैं हमारा खाता लिए जा रहे हैं बड़े दूर से चिल्ला लोग इकट्ठे हो गए पुलिस आ गई उसने पूछा कि बाबू ये तुम्हारा छाता तो दिए जा रहा है तुमने ये छाता लिया कि वो कहारा है तुम बताओ तो सही, ये छाता तुमने किस दुकान से लिया था तो उसने कहा कि लिया तो नहीं था मैंने सत्संग में जाके उठा लिया था <laughs> तो भाई सत्संग में हुआ छाता जाने लगा तो उसमें तुम्हारा क्या था है? उसमें उसमें तुम्हारा था क्या तो अन्याय से लाया हुआ जो द्रव्य होता है उस पर असल में ममत्व उत्पन्न ही नहीं होता स्वत्व स्वत्व कहते हैं हक अपना हक उस पर उत्पन्न ही नहीं होता इसलिए नीति शास्त्र का कहना है अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दस प्राप्त वर्ष से उनके विन ये तो दस वर्ष का मजा है भाई आहा। बहुत ज्यादा दिन रहने का नहीं है तो अब देखो इसके पहले मतलब भोग कैसे करना धन के साथ धन के साथ तो दूसरे के हक का धन अपने पास ना आवे ये थ का धर्म है और धन पर ममता न होवे ये विरक्त का हो ये विरक्त का धर्म है अक्तें त्यक्ते जात कर इस पर कम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ भूंजी था जो क्रियापद है वो भोगने के अर्थ में नहीं है पालन के अर्थ में ये व्याकरण का नियम है वो जो न बने भूम से भुंजाना है भुनक तो यहाँ भूंजी था क्रिया पद जो है वो आत्मने पदी नहीं है पर है और इसका अर्थ होता है अपना पालन करो अपनी रक्षा करो अपना पालन करो अपना निर्वाह करो ये भूंजी था का अर्थ होता है आत्मानम पाल शंकराचार्य ने भूजी था पद का अर्थ लिखा है आत्मान पालय था अपना पालन करो अपनी रक्षा करो भाई भोग के द्वारा अपना नाश मत करो इसका अर्थ यह है कि यदि हम बेकायदे भोग करेंगे आप जानते हैं बहुत लोगों को वो फेफड़े का जो रोग होता है ना हमारे पास अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं जिन्होंने बताया अपना इतिहास कि अधिक संभोग करने से अधिक महत्व करने से आ, हमको ये फेफड़े का रोक टीवी ती, टीवी टीवी हो गया है आ, बहुत लोगों ने हमको बताया आ, कि अधिक मिठाई खाने से हमको डायाबिटीज हो गया है आ, तो भोग में जब अधिकता होती है तब आत्म पालन भी नहीं होता अपनी रक्षा भी नहीं होती निर्वाह मात्र के लिए भोग करना चाहिए तो तेन त्यकते नंदी त्याग पूर्वक भोग करो भोग में त्याग रहना चाहिए योग दर्शन से भाष्य में पतंजलि का जोग दर्शन है और उस पर व्यास का भाष्य रहते हैं उसमें एक पंक्ति है दो पंक्ति बोलता हूं नानुपहत्य भूतानी भोग संभवती मनुष्य जो बहुत भोग करता है वो दूसरों की ना भोग वस्तु में राग बढ़ेगा और राग और उतने ही भोग का कौशल बढ़ेगा नई नई युक्ति निकालेंगे वो ये भोग और कैसे मिले भोग का पदार्थ कैसे मिले भोग की शक्ति कैसे बढ़े और फिर शक्ति क्षीण हो जाती है जिस भोग को आप सौ बरस भोग सकते थे उस भोग को आप बीस पच्चीस वर्ष नहीं भोग सकेंगे शरीर क्षीण हो जाएगा इंद्रियां इंद्रिया निर्बल हो जाएंगी आ, मन में अरुचि हो जाएगी आपका भोग अपन सो जाएगा आ, तो जीवन निर्वाह के लिए ये जीवन निर्वाह के लिए भोग होता है आ, भोग बढ़ाने के लिए भोग नहीं होता तो पंडितों के लिए इसमें जो तेन पद है ना ये ईसा की ओर संकेत करता है तेन ईसा त्यक्न दत्ते ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसी से अपना निर्वाह कर लीजिए ये संतोष की शिक्षा है और तेन हेतुना त्यक्तें न्यागपूर्वकम त्यागत द्वारा आत्मानी था भोग के प्रति संयम बरत करके भोग के प्रति संयम बरत करके अपनी रक्षा कीजिए यदि भोग में आप संयम नहीं करेंगे तो आप जानते हैं शरीर में जितने रोग होते हैं उनका मूल उदर रोग है पत्यासी व्यमी स्त्री सूजितात्मा नरो न प्यार, प्या पत्थोजन करे और रोज व्यायाम करे परिश्रम करे और स्त्री सूजितात्मा स्त्री के प्रति अपने मन को व्याकुल न होने दे पुरुष और पुरुष के प्रति अपने मन को व्याकुल न होने दे स्त्री रोगी मन बताओ नरो न प्यार हमारे भोजन के लिए केवल तीन बात याद रखनी चाहिए है पथ्यम पूम अनायस्तम जो भोजन हम करें वो पथ्य हो और पवित्र हो और अनायस्तम उसको तैयार करने में बहुत श्रम न करना पड़े सुगमता तो से तैयार हो जाए भोजन ही बनाने में और एक बार हमको याद है हमारे एक भक्त आए तो तो कांड में हम लोग ठहरे हुए एक भक्त आए उन्होंने कहा महाराज हम आपको दमालू बना के खिलाए तो पहले सवेरे उठ के वो वहां से 19 मील दूर मुजफ्फरनगर गए मोटर और वहां से जाके आलू खरीदा जी खरीदा मसाला खरीदा फिर मोटर से लौट के आए कोई 9-10 बजे उनका आलू पसने के लिए चढ़ा और उससे तो रोम रोम में घी बसाया जाता है ना? और जब 12 बजे तक तैयार नहीं हुआ तो हमने भोजन कर दिया। अच्छा कर दिया। 4 बजे उनका तैयार हुआ चार बजे अब देखो एक आलू दो आलू चार आलू जाके और घी घी होता है आ, कश्मीर का हुआ? कश्मीर में तो है आ, अब बताओ चार आलू तैयार करने में अब दिन भर लग गया कर्म की हानि हुई धर्म की हानि हुई शक्ति की हानि हुई नहीं? तो बहुत आयास करके जो भोजन तैयार होता है वैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए अपनी बुद्धि अपनी शक्ति भोजन बनाने के लिए थोड़ी देखते तो नपुंजी था आपके भोग में भी त्याग हो हमारे एक मित्र हैं, उनको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से समझदार थे और थे, स्वस्थ थे सुंदर थे अब मारा जितनी लड़की उनको दिखाई जाए कोई पसंद ही ना आए इसकी नाक ठीक नहीं इसकी आँख ठीक नहीं इसकी चाल ठीक नहीं और, और पच्चीस बरस से चालीस बरस से हो गए कोई लड़की पसंद पसंदी नहीं मिली मैंने कहा दस बरस और <laughs> <laughs> दस बरस और ठहर जा तो ये बात है वो त्यकते ही न भूंजी था प्याग पूर्वक भोग तो भोग करना चाहिए हेतुना केना न ईसावा जगत्याम जगत हमारी दृष्टि में ऐसी लड़की है ऐसी स्त्री है ऐसी पत्नी है जिनके शरीर का सौंदर्य नहीं है परंतु उनके अंतकरण में इतना सौंदर्य है इतनी सी लवती हैं, उनका स्वभाव इतना बढ़िया है वो अपने गृहस्थाश्रम को इतने अच्छे ढंग से चलाते हैं कि शरीर से देखने में जो सुंदर सुंदर है ना वो भी नहीं चला सकते हैं कुरूप में भी अंत सौंदर्य होता है और बाहर से जो सुंदर है उसके भीतर भी अंतकरण में कुरूपता का निवास होता है चमड़ी में सुंदरता या चन, चमड़ी में कुरूपता नहीं होती अंत सौंदर्य का भी सदगुण का कोई मूल्य नहीं है चांद का मूल्य है तो हम क्या कहना चाहते है ईसावाद से मिलम सर्वम जगकि जगत जगत इस जगती में जबकिंच जगत तत् सर्वम इस कारण रूप जगती में जो कुछ कार्य रूप जगत हमको दिखाई पड़ता है जगत शब्दकार तो आप जानते होंगे संस्कृत में इति जगत गमरी गत धातु से श्रंत शब्द बनता है जगत नारायण ये जगत है वो जगत जगत मन चलता फिरता कल दूसरा था आज दूसरा हो गया तो ये जो बदलने वाली चीजें हैं दुनिया में चाहे वो कुछ भी हो जाते हो तुच्छ ऐसी तुच्छ हो उसको क्या करना चाहिए ईसा वास्म ईश्वर का निवास स्थान बना देना चाहिए ये संस्कृत में एक ईक शब्द बनता है ईक उसका तृतीयांश रूप होता है ईसा बहुत विलक्षण संस्कृत भाषा तो बहुत विलक्षण है ना काम धेनु है वो जैसे आप एक ईसा का प्रयोग कर दें ईश तो एक तो ये प्रथमा का एक वचन हुआ ईसा अच्छा और ईक शब्द होगा तो प्रथमा का बहुवचन भी होगा ईसा और द्वितीया का बहुवचन भी होगा ईसा पंचमी का एक वचन भी होगा ईशा, ईशाषी का एक वचन भी होगा ईशा पांच प्रकार से ईशा शब्द का प्रयोग संस्कृत तो में होता है कहा पहुंचा है तो उसको समझना पड़ता है ईस्ट ईस्टेट से न ईशा लो जो सर्व समर्थ है सर्वोपरि है सब जेवरों में जो सोना है और सब जेवरों को जो बनाने वाला है बनने वाला है सुनार भी वही है और सोना भी वही है माटी भी वही है कुम्हार भी वही है सूत भी वही है जुलाहा भी वही है ऐ, ऐसा ईश्वर भी दूसरे मजहब में नहीं है बोला ऐसा ईश्वर भी दूसरे मजहब में हमने साबरमती आश्रम में देखा एक वहाँ वस्त्र रखा हुआ है प्रेम तस्व रखा हुआ तो देखने में वस्त्र उसमें एक ही तरह के सब सूत हैं दो तरह के सूत नहीं है परंतु वे ऐसे ढंग से उनका विन्यास हुआ है ऐसे ढंग से बैठाए गए हैं आ, तो उसमें गांधी जी हैं उनका एक पांव आगे को है एक पीछे को है हाथ में धंधा है